मंत्र पाठ। मंत्रपाठ सहना गमु सहनौ गुणतु सह वीरऊ करवा वह भेजशिदीतमस्तु मिषा बह शि शि शां सभी को सा नमस्ते नमस्ते आप भी जी आए सभी का जो है योग दर्शन के साधन पाद में स्वागत है परमात्मा की कृपा से ईश्वर की कृपा से हम आपको साधन पाद पादीय पाद है योग दर्शन का इसको हम पढ़ा रहे थे इस पर विचार कर रहे थे और पिछले हमने ये बताया था प्रसंग ये है कि भाई ये जो योग दर्शन का जो चार उद्देश्य है जैसे आयुर्वेद का चार उद्देश्य है रोग रोग का हेतु और आरोग्यता और आरोग्यता का उपाय ये आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है इसी तरीके से योग दर्शन का भी जो मुख्य उद्देश्य है सांख्य का भी यही है कि हेय हेय हेतु हान हान भोपाल हे एक जो त्यागने योग्य है छोड़ने योग्य है उसको ओहा त्यागे हाक के आगे जो है वोहाक धातु से वहाक का हा बचता है उसे आ, आ को ई हो जाता है आ को ए हो जाता है और इधर में यह यो हो गया योग्य अर्थ में तो हे एक अर्थ होता है जो छोड़ने योग्य है उसको हेयक आते हैं तो भाई क्या छोड़ने के योग्य है क्या व्यक्ति छोड़ना चाहता है तो दुख छोड़ना चाहता है छोड़ने योग्य दुख है इसलिए हेय का दुख तो कौन सा दुख छोड़ने योग्य है काल की दृष्टि से हम दुख को तीन भाग करते हैं एक भूतकालिक दुख जो बीत गया जो पास्ट हो गया और दूसरा है वर्तमान कालिक दुख जिसको अभी हम भोग रहे हैं जो कि व्यक्ति भोगता है और तीसरा है अनागत दुख जो कि आगे आने वाला है इसमें से जो भूत दुख है जो दुख बीत गया भाई उसको तो छोड़ा नहीं जा सकता उसको तो हटाया नहीं जा सकता उसको तो हटाया नहीं जा सकता क्योंकि तो वो तो हमने भोग चुका है हम जो भोग चुके हैं तो हम भोग चुके हैं इसीलिए उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है अब रह गया दो वर्तमान कालिक दुख जिसको हम भोग रहे हैं और अनागत दुख जो भविष्य काल में होता है, तो वर्तमान कालिक दुख के लिए भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है वो तो वर्तमान काल में जो भोग रहे हैं वो तो अगले क्षण में पाष्ट बन जाता है तो वो भी है या नहीं है हेय जो है वह कौन सा दुख है तो अनागत दुख है जो तो आगे, आगे, आगे तो अनागत दुख जो है वो हेय है और फिर हेय का जो हेतु कारण क्या है उसको भी इसमें बताया गया है और आहान में भी वही धातु है जो हेय में है परंतु हेय का अर्थ है छोड़ने योग्य और जो हान है हान जो है वो हान का अर्थ जो है वही ओहाक है परंतु भाव अर्थ में है तो त्यागना त्यागना का यहां पर ये भाव लेना है कि भाई हम जब दुख छोड़ रहे हैं तो उसके पश्चात वह त्याग पूर्वक जो तेरह भुंज था तो पूर्वक जो कुछ भी भोग किया जाता है वो सुख का कारण होता हुआ सुख देता है त्याग पूर्वक भोग तो इसीलिए हान का अर्थ जो है सुख लिया जाता है हान जो है सुख है और हान उपाय हान का उपाय तो इसमें से दुख को यदि हम छोड़ना चाहते हैं तो भाई दुख का कारण क्या है इस चीज को समझ ले और उस तो दुख के कारण को हटा दे कारणाभाव कार्याव कारण के अभाव होने से कार्य का भाव हो जाता है जिससे हमें दुख मिलता है वो उसको हटा दो दुख के कारण को हम हटा दो तो अपने आप ही जो है दुख समाप्त हो जाएगा तो दुख का हेतु क्या है दुख का कारण क्या है इस पर भी विचार किया जाए तो एक तो ये कहते दुख का कारण खुद हम है दुख का कारण जो है खुद हम है क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं उस कर्म के आधार पर ही हमें दुख मिलता है हमें ही कोई कर्म से ही काम पूर्वक जब कर्म किया जाता है उससे कर्माशय बनता है कर्माशय बनने से ही फिर क्लेश मूल कर्माशय भ्रष्टाध्रेदनी सती मूल्य कद्विपा को जात्याय होगा से आपको पढ़ाया हो हाँ। कि भाई हाँ। क्लेस जब मूल में होगा तभी कर्माशय का विपाक जाति आयु भोग होंगे कर्माशय का फल रूप में मिलेगा जन्म आयु और भोग यह कर्माशय के कर रूप में तो जन्म आयु भोग जो कर्म कर्माशय के रूप में मिला मैंने उसका जो फल मिला तो हमने कर्म किया तभी तो मिला तो एक तो दुख का कारण खुद हम हो गए परंतु क्या हम अपने आप को नष्ट कर सकते हैं क्या हम अपने आप को समाप्त कर सकते हैं हम अपने आप को समाप्त कर ही नहीं सकते हम अपने आप को नष्ट कर ही नहीं सकते तो इसलिए ये तो उपाय नहीं हो सकता कि इस अपने आप को खुद को मार डालो अपने आप को खुद समाप्त कर डालो यदि हम शरीर को समाप्त भी कर देते हैं तभी मैं तो कभी नहीं मरता हम तो कभी नहीं मरते हम तो आत्मा है इसीलिए ये हर व्यक्ति सामान्य से सामान्य विशेष से विशेष व्यक्ति जो होता है वह खुद दुख का कारण यदि होता है तो वह खुद करवाते कर्म किया उसके कारण यदि हमें दुख मिला तो परंतु तो अपने आप को कोई विनष्ट करना नहीं चाहता और अपने आप कोई विनष्ट करना भी चाहेगा तो विनष्ट कर नहीं सकता नष्ट नहीं कर सकता तो ये जो विचारधारा है ये जो विचार है कि भाई हम खुद दुख के कारण है ये ठीक है ये कुछ हद तक ठीक है परंतु यदि इसके और गंभीरता में विचार है कि भाई हम जो कर्म करते हैं यदि हमारा इस शरीर के साथ संबंध ही नहीं हो हम इस शरीर के साथ जुड़े ही नहीं तो फिर हमें हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे सकाम पूर्वक जब कर्म ही नहीं करेंगे तो कर्माते ही नहीं बनेगा कर्माते नहीं बनेगा तो फिर जन्म ही नहीं मिलेगा जन्म आयु भोग ही नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि हम जो कर्म कर रहे हैं हम जो कारण बन रहे हैं हम कारण तब बन रहे हैं जब हमारा इस शरीर के साथ संबंध होता है हम तभी कारण बनते हैं तो हमारा शरीर के साथ जो संबंध होता है तो हमें इस संबंध को ही मिटा दे हम उस सहयोग को ही मिटा दे तो फिर हम कर्म करेंगे भी इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि दृष्टि दृश्य यो संयोग दृष्टि दृश्य यो संयोग हे ये हेतु दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है ये जो है हेय का हेतु दृष्टि के संयोग है दृष्टा बने जीवात्मा दृश्य बने संसार तो ये दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है यही दुख का कारण है यही दुख का हेतु है तो इसमें से दृष्टा किसे कहते हैं आगे भी बताया जाएगा पीछे भी बताया, पीछे बताया। कि दृष्टा बुद्धि के प्रति संवेदी पुरुष बुद्धि का जो प्रति करने वाला पुरुष है बुद्धि को जो जानने वाला पुरुष है उसका नाम द्रष्टा है वह बुद्धि को देखता है बुद्धि को जानता है और बुद्धि में जो पदार्थ होता है उसी को जानता है तो उसमें दृष्टि संयोग हेय हेतु दृष्टा और दृष्टि का जो संयोग है वह हेय का हेतु है तो इसमें से दृष्टा कितने कहते हो तो आगे बताएंगे परंतु तो दृश्य है यहाँ पर दृश्य बताया संयोग जो है हेय का हेतु है दुख का कारण है तो इसमें से जो दृश्य है उस दृश्य की चर्चा अगले वाले सूत्र में की जा रही है कि भाई दृश्य क्या है इसी पर जो है महर्षि विधि का है दृश्य स्वरूपम उच्चे दृश्य के द्रष्टा दृश्यो संयोगों तु दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वह दुख का कारण है ये इसमें से जो दृश्य है दृश्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा बताई जा रही है उसका ठर्म बताया जा रहा है परिभाषा बताया जा रहा कि प्रकाश क्रिया शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम ये दृश्यम जो है किसको कहते हैं तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम दूसरा करा रहा भूतेन्द्रियात्मकम तीसरा है भोगाप वर्गार्थम दृश्यम दृश्य किसे कहते हैं दृश्य का विशेषण है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम बोल रहे हैं दिन हुआ है प्रकाशशील एक व्याकरण का नियम है कि द्वंद्व से द्वंद्वादयम पदम प्रत्येकम अपि संबद्यति ये नियम है तो, तो क्या हुआ जी प्रकाश, और प्रकाश च क्रिया और स्थिति प्रकाश क्रिया तीनों के साथ लगेगा ये प्रकाश क्रिया स्थित प्रकाशस् क्रिया प्रकाश च स्थिति स्थितिश्च इति प्रकाश क्रिया स्थितय और प्रकाश क्रिया तो तो हा शानी या शिला ये बहुवशंकर के माने शिलानी हो जाएगा उसके अलावा शीला शीला प्रकाश क्रिया स्थिति स्वभाव है, है जिसके वो हो गया प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम तो प्रकाश क्रिया शीलम प्रकाश स्वभाव है जिसका क्रिया स्वभाव है जिसका और स्थिति स्वभाव है जिसका उसको दृश्य कहते हैं उसको दृश्य कहते हैं आ प्रकाश क्रिया स्थिति यहां पर लातो भाष्य देखेंगे तो भाष्य में दिया है प्रकाशशीलम सत्वम क्रियाशीलम रज स्थितिशीलम तम इति दिया है न जी तम इति तो यहां पर प्रकाशशीलम सत्वम चीज को समझिए कि सत्व रजस और तमस के संबंध में दो प्रकार की धाराएं है विद्वान के विचार है एक कैसा दिखा है कि भाई सत्व रजस्तम ये जो गुण है ये प्रोपर्टी है ये धर्म है सत्व रजस्तम द्रव्य का एक ही द्रव्य है और एक ही द्रव्य के जो है तीनों धर्म है सत्व भी धर्म है रजस भी धर्म है और तमस भी धर्म है सत्व रजस तमस कोई अलग से कोई पदार्थ नहीं है ऐसा कुछ एक व्यक्ति कहते हैं। और एक विद्वान की जो विचारधारा है वो कहते हैं कि भाई सत्व रजस और तमस ये जो तीन है ये द्रव्य है द्रव्य रूप में है गुण रूप में नहीं है धर्म रूप में नहीं है तो सत्व रजस तमस ये तीनों द्रव्य हैं और तीनों अलग अलग, अलग द्रव्य हैं तीनों अलग अलग, अलग द्रव्य हैं जिसको प्रकृति कहते हैं जो अंतिम तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता तो ये दो तरीके विचारधारा है विद्वान में आर्य समाज में भी और वैसे परंतु आप यदि न्यूट्रल होकर के जब न्यूट्रल हो किसी का पक्षपाती नहीं होना कि हम उस विद्वान को मानते हैं तो उस विद्वान ने जो कह दिया वो ठीक है हम उस विद्वान को मानते हैं उसने कह दिया तो ठीक है तब सत्यता तक नहीं पहुँच सकते जैसे ऋषिदानंद को ऋषि प्यारा था ऋषि ऋषिद्यानंद को ईश्वर प्यारा था ईश्वर ने जो कहा वेद में यदि उसके विपरीत यदि किस ऋषि ने भी कर दिया तो माननीय नहीं था वह माननीय नहीं और ऋषियों ने जो कुछ भी कहा है उससे विपरीत या अन्य यदि किसी पुराण इत्यादि ने कहा है गीता इत्यादि ने कहा है वह भी माननीय नहीं था के लिए क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है और अन्य जो ऋषियों के ग्रंथ है परत प्रमाण है परंतु तो परत प्रमाण में भी वह प्रमाण के कोटि में है अन्य जो ग्रंथ है वो प्रमाण के कोटि में नहीं है तो ऐसे ही यदि हम ऋषि प्यारा है ऋषि के प्रति हमारा झुकाव है तो ऋषि के शब्द ही यदि हम देखते हैं तो इसमें दिया है प्रकाश शीलम सत्वम क्रियाशीलम रज स्थितिशीलम तब मने सत्व रज तबस को अलग अलग मान रहा है एक नहीं मान रहा है यदि एक मानता तो अलग अलग से व्याख्या नहीं करता प्रकाशशीलम सत्वम क्रियाशीलम रज और स्थितिशीलम तब ऐसे अलग से नहीं करते क्योंकि तो जब तीनों एक ही है तो तीनों का एक का देते। अलग से कहने की क्या आवश्यकता तो है मैं जो कहना चाहता हूं इस लेख से पता चलता है महर्षि वेदव्यास जी का जो लेख है इससे पता चलता है कि सत्व रजत तमस तीनों अलग अलग द्रव्य है वो गुण नहीं है सतरज सबस और उसके जो धर्म है ये प्रकाश है क्रिया है और स्थिति है ये इसके धर्म है सत्वरज सबस धर्म नहीं है गुण नहीं है परंतु इसको गुण नाम से क्यों कहा गुण नाम से क्यों कहा क्योंकि तो गुण और गुणी में अभेद संबंध होता है तो गुणी जो है वह सत्व रज और सम है और गुण है प्रकाश क्रिया और स्थिति तो इस अभेद संबंध होने के कारण उसको गुण नाम से कर दिया परंतु वास्तव में वह द्रव्य है वास्तविक में वह द्रव्य है तो अलग अलग चीज़ हमें तो यही समझ में आया है हमारे गुरु जी हमारे गुरु जी ने यही पढ़ाया है इसी तरीके से उन्होंने भी ये किया है और देखा देख भी रहे हैं हम यहाँ पर इसी तरीके से लग रहा है कि सब तो अलग है राजा अलग है तो तो प्रकाश स्वभाव है जिसका उसको दृश्य कहते हैं क्रिया स्वभाव है जिसका और स्थिति स्वभाव है जिसका तो जिस प्रकाश क्रिया रि स्वभाव है जिस सत्व रजस का उस तत्व रजस तमस पार्टिकल्स युक्त जो भी पदार्थ है वह दृश्य है आप यदि एक उदाहरण ले लीजिए थोड़े आप जैसे जहां पर आप बैठे होंगे आप टेबुल पर बैठे होंगे टेबुल का उदाहरण ले लीजिए ये जो टेबल है टेबल में सत्व तो पार्टिकल्स भी हैं रजिस्ट पार्टिकल्स भी है और समस्त पार्टिकल्स भी तीनों है त्व की परिभाषा हो गई जो प्रकाश स्वभाव है जिसका जिसका स्वभाव प्रकाश है जिसका स्वभाव क्रिया है वह राजा जिसका स्वभाव स्थिरता है वह है ये तो आपके सामने जो टेबल है टेबल में किसकी प्रधानता दिखती है स्थिरता की स्थिति की प्रधानता स्थिति स्थिति की, की प्रधानता दिखती है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें प्रकाश नहीं और इसमें क्रिया नहीं आप यदि विज्ञान के दृष्टि से भी देखते हैं विज्ञान के दृष्टि से भी आप सोचते हैं तो आप देखेंगे जो भी आपको सामने पदार्थ दिख रहा है के अंदर भीतर में वह अणु के रूप में उसमें हर क्षण क्रियाएं हो रही है हर क्षण क्रियाएं हो रही है हर अणु अणु में क्रियाएं हो रही है हमारा जो शरीर है शरीर में आप यदि देखें विज्ञान की दृष्टि से विज्ञान की दृष्टि से तो हर क्षण शरीर में परिवर्तन हो रहा है क्रियाएं हो रही है समझ रहे साहब? जी नहीं नहीं बिल्कुल अच्छी तरह से। तो ये जो है एक अलग चीज है कि प्रधानता किसी की हो सकती है जैसे कि को भी, कोई भी संघात रूप में पदार्थ है वह तो पृथ्वी हो चाहे वह टेबल हो कोई भी चीज हो तो उसमें समह की प्रधानता है स्थिति की प्रधानता है इसका मतलब ये नहीं की रजो, उसमें रजोग पार्टिकल्स या समिकल उसमें क्रिया नहीं हो रही है उसमें प्रकाश नहीं है हर चीज में प्रकाश हम जल को देखते हैं तो हम जल को जो देखते हैं जल में क्या है तो जल क्या है जल के जो परमाणु है जल के जो अणु परमाणु है एच है दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो परमाणु है उसके जो अणु है उसके जो कण है वो जो कण है उस वो कण अपने आप में उसमें भी स्थिरता उस कण में भी स्थिरता है उस पूरे में स्थिरता है और भी हो रही है जैसे मान लीजिए सपोज कि नदी में नदी में पानी जो बह रहा है जल का जो फ्लो है तो जो जो चरचरा क्रियाएं जो हो रही है है पर जो क्रियाएं द्रव्य को देख रहा है क्रियाएं क्रिया जो दिख रहा है, रहा है तो क्रिया तो तो तो जो, तो जो, तो जो, तो जो दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उस जल के जो परमाणु में अपने आप उसकी स्थिरता नहीं उदाहरण क्रिए आपको बताऊ कि जैसे आप पहले जमाने में जो बालू वाली घड़ी हुआ करती थी रेत वाली पता है? जी, जी। रेत वाली घड़ी हुआ करती थी ना जी जी। तो रेत वाली जो घड़ी तो रेत जो गिर रहा है उसमें जो क्रियाएं हो रही है ठीक है उसमें क्रिया की प्रधानता है परंतु तो क्रियाएं नीचे, नीचे नीचे गिर रहा है परंतु हरेकने आप में हरेक कर्ण का जो है जो है रेत के हर एक कण जो है वो अपने आप में स्थिति रूप में है उसके अंदर क्रिया होते हुए अपने आप में वो स्थिति रूप में समझ गए जी तो अग्नि जैसे अग्नि जब हम देख रहे हैं तो अग्नि में क्या दिख रहा है अग्नि में प्रकाश दिख रहा है और क्रियाएं दिख रही है दिख रही है जी? ना जी अग्नि में क्या दिख रहा अग्नि में क्या है प्रकाश है और क्रिया है और वो जो ऊपर की ओर जा रहा है लपट जो ले रहा है क्रियाएं तो हो रही है तो वो क्रियाएं दिख रहा है प्रकाश दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि अग्नि के जो कण हैं उस कण में अपने आप तो उस जो कण होंगे जिस कण को मिलकर के पूरा अग्नि बना है तो अग्नि इस रूप में हुआ उस उस कण में स्थिति रूप नहीं है उस कण में अग्नि के कर्ण में भी स्थिति रूप है सूर्य जो है सूर्य का प्रकाश कैसे कि वहां से आज बहुत है। सूर्य का जो प्रकाश वहां से कौन सा प्रोटॉन छोड़ता, छोड़ता है क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटोन प्रोटोन पोटोन की प्रोटोन पोटोन हाँ जी तो प्रोटोन वहां से जो निकलता है वो के है, पोटोन के जो कण है प्रोटोन के जो कण है यहाँ तक आता है तो वो वो जो कण है उस कण में भी अपने आप में स्थिर था समझे वो आप तो अभिप्राय ये हुआ कि इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं जो भी जड़ पदार्थ है उन सभी में प्रकाश स्वभाव वाले सत्व क्रिया स्वभाव वाले रजह और स्थिति स्वभाव वाला थमह ये मिला हुआ है हर एक में है किसी में तमह की प्रधानता किसी में रजा की प्रधानता किसी में क्रिया की मान किसी में स्थिति की प्रधानता किसी में क्रिया की प्रधानता किसी में प्रकाश की प्रधानता समझ गए जी हाँ जी क्या है क्या है स्थिरता स्थिति मानी तो स्थिर था तो चल रहा है सब तो चल रहा है परंतु चलते हुए भी अपने आप में हुआ संघात रूप में है कि नहीं आपका शरीर हमारा शरीर आप जिस पर बैठे हुए वह संघात रूप में है कि नहीं वह घना है कि नहीं वह एकत्रित है कि नहीं वह एक साथ हुआ मिला हुआ है कि नहीं तो फिर वो हो गया ना वो समय के कारण हो रहा ना स्थिति के कारण हुआ ना यदि पदार्थ में अब अबगणित जैसे अब आग है आग में क्या है आग में आपको मुख्य रूप से क्या दिखता है बोलिए प्रकाश और प्रकाश गति दो।, दो दिखता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो है उसके कण में जो है स्थिरता नहीं है उसके कण में जो है वो स्थिति इस, नहीं है तो मैने मैंने इसी को उदाहरण दिया कि आप जो है बालू राजस्थान में चले जाइए और ट्रक में बालू है या आप मकान बना रहे हैं ट्रक में बालू है अब जो है ट्रक में बालू है पर वो तो पीछे से गिरते हुए आ रहा है पीछे छेद है उसे गिरते हुए आ रहा है तो हमें क्रियाएं दिख रही है कि वो बालू गिर रहा है परंतु तो बालू जो गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें क्रिया जो दिख रहा है तो उसके प्रत्येक कर्ण में स्थिति नहीं है उसके हर एक अपने कर्ण में स्थिति है स्थिरता है समझे निश्चित सीमा तक उसका बनी हुई है हाँ तो वह हाँ तो निश्चित सीमा में बनी हुई है ना जी वह हरेक अपने आप में निश्चित सीमा में बनी हुई है ना जैसे हमारा जो शरीर है हमारे शरीर में भी जो स्थिरता है निश्चित सीमा में है परंतु तब भी उस शरीर के अंदर क्रियाएं होती है हर क्षण क्रियाएं हो रही है हर क्षण बदलाव हो रहा है बिना तो बदलाव हुए ही हो गया क्या और आगे बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी शरीर में बदलाव आता जाएगा तो हर क्षण बदल रहा तो इसमें क्रियाएं भी हो रही है सर इसमें रजो भी है रजा पार्टिकल भी है और पार्टिकल प्रकाश ज्ञान का प्रकाश और एक और चीज में बताऊं आज का विज्ञान क्या मानता है मुझे नहीं पता पर सूर्य के, के अंदर भी अपना प्रकाश है चंद्रमा के अंदर भी अपना प्रकाश है परंतु सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र है कि इसका प्रकाश प्रकाश को प्रकाश दब, दब इसका जाता है क्योंकि जब सब में और है तो प्रकाश भी होगा ना जी किसी में प्रकाश की मात्रा तीव्र होगी किसी प्रकाश की मात्रा कम होगी जी तो सूर्य जो है सूर्य में प्रकाश की मात्रा अधिक है परंतु तो सूर्य के अंदर जो क्रिया वो सूर्य में जो उस वहां से जो प्रोटॉन को जो छोड़ रहा है प्रोटॉन जा रहा है उसमें भी क्रियाएं हो रही है तभी तो यहां तक आ रहा है तो और साथ साथ जो है उसमें तमा भी है तमह की भी है सत्व भी है रजस भी है और तमा भी है उसके जो कण है पोटोन तो के जो कण है उस कण में भी अपने आप में उस सीमा में उसके अंदर स्थिरता है समझ गए तो तो ये पता चला ये है कि मैं जहां तक समझा हूं यही समझा हूं कि सत्व रजस तमस ये तीनों अलग अलग, अलग पदार्थ है अलग अलग द्रव्य है उसको गुण इसलिए कहा गया है सत्रद सदस्य को क्योंकि प्रकाश स्वभाव वाले क्रिया स्वभाव वाले और स्थिति स्वभाव वाले होने के कारण प्रकाश क्रिया और स्थिति ये उसके गुण हो गए उसके धर्म हो गए समझे हाँ जी तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम और आगे करें भूतेंद्रियात्मकम बोल रहे हैं कि आप इसके दूसरा स्वरूप बताया बताया जा रहा है कि दृश्य उसका नाम है जो भूतात्मक और इंद्रियात्मक हो बने भूतात्मक भूतात्मक का मतलब हुआ कि पृथ्वी जलग्नि वायु आकाश एक परमाणु से बना हुआ जो चीज है वो हो गया भूतात्मक भूतात्मक मतलब भूत है स्वरूप जिसका भूत है आत्मा जिसका आत्मा मतलब स्वरूप भूत है आत्मा जिसका भूत है स्वरूप जिसका वो भूतात्मक हो गया तो दृश्य का एक स्वरूप है भूतात्मक पृथ्वी जल जलभनी वायु आकाश से बना हुआ और दूसरा स्वरूप है इंद्रियात्मक जो कर्म इंद्रिय जान इंद्रिय जो है मन है बुद्धि है चित्त है मन है, मन है बुद्धि है अहंकार है चित्त और मन एक ही चीज है ऐसा भी कहते लोग कुछ व्यक्ति अंत अंत चतुष्ट है कहते तो हैं कुछ मन बुद्धि और अहंकार को कहते तो मन हो गया और तो एक ही हो गया बुद्धि अलग है अहंकार अलग ऐसा कहा जाता तो है तो चलिए कोई बात नहीं तो इंद्रियात्मक जो है क्योंकि इंद्रिय तो भूत नहीं है भूत से तो बना ही नहीं है प्रकृति से बना महातत्व महात से बना मैंने जिसको लिंग कहते महातत्व तो को लिंग कहा गया तो प्रकृति जो अलिंग है उस अलिंग से बना लिंग लिंग से बना फिर अहंकार अहंकार से बना मन शब्द स्पर्श रूप गंध इत्यादि और उसके बाद पृथ्वी जो अग्निवायु अवश के परमाणु बने और उससे फिर संसार बना है तो दृश्य उसका नाम है जो भूतात्मक है और दूसरा है इंद्रियात्मक है इंद्रिय स्वरूप वाला जो है अर्थात मन बुद्धि चित अहकार इस स्वरूप वाला जो है वो दृश्य है ऐसे ही जो इंद्रिय स्वरूप है जिसका जो है ये जैसे बना है है शरीर और प्रकृति से बना ना अभी तो वही तो बताया था कि प्रकृति से बना महत्व न प्रकृतिकारूल तत्व है जो, है, जो कभी तत्व नहीं होता ये तो प्रकृति का विकृति है।, तो है ये मूल से जो मूल से बना है तो बना फिर क्या कहते हैं ये जो हमारे में बढ़े ऐसे ही तो शरीर है उसका प्रकृति है ना नहीं प्रकृति तो है परंतु शरीर किस स्वरूप को है शरीर का स्वरूप इंद्रियात्मक है कि भूतात्मक है तो ये ये आप जो कर रहे वो तो समझ रहे हैं ये भूत से बड़ा हुआ है आ, हुआ। आ, और तभी तो बना है इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर दो भाग में बांध दिया एक सूक्ष्म शरीर बांध दिया प्रकृति जन ही, तो? तो तो ही है प्रकृति जन है सब परंतु उसका दो विभाग कर दिया ना एक शरीर दूसरा है सूक्ष्म शरीर और प्रकृति तो कारण शरीर हो गया आ, कारण से कारण पहले सूक्ष्म शरीर बना शरीर बाद बना है सूक्ष्म शरीर और उसके बाद बना है शरीर परंतु तो क्रम यह है सीधे नहीं है इसी प्रकृति से बन गया पृथ्वी वह शब्द स्पर्श रूप गंध से बना है पृथ्वी जलगनी वायुकार के परमाणु सीधे सीधे प्रकृति का सीधे सीधे प्रकृति का विकार नहीं है के हिसाब से कहा हाँ मैंने सीधे सीधे जो है पृथ्वी अग्नि वायु आकाश सीधे सीधे प्रकृति से नहीं बना ना जी वो तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध से बना है ना शब्द स्पर्श रूप गंध के जो कर उसके जो परमाणु है उसके जो, जो अणु है उससे बना पृथ्वी अग्नि अग्नि वायु आकाश के परमाणु समझे हाँ तो ये एक हो गया भूतात्मक भूत स्वरूप वाला और दूसरा है इंद्रियात्मक इंद्रिया इंद्रिय स्वरूप वाला इंद्रिय रूप वाला मन इंद्रिय रूप वाला है इंद्रिय इसका स्वरूप है मन इंद्रिय रूप है आंखना काल इत्यादि जो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय इंद्रिय रूप है इंद्रियात्मक तो, तो भूतेन्द्रियात्मकम ये जो है भूतेन्द्रियात्मकम भूत भूतात्मक इंद्रियात्मक जो है वो दृश्य है माने महतत्व से लेकर के आगे जो इंद्रिय जितने हैं महतत्व हालांकि इंद्रिय के अंतर्गत नहीं आता है परंतु तो वो भी उसके अंतर्गत आ जाएगा मात्र से लेकर के मन इत्यादि जितने भी है मन बुद्धिजित इत्यादि सब जो आ जाएगा इसके अंतर्गत तो वो जो है ये स्वरूप वाला जो है उसको कहते हैं दृश्य और फिर जो है तीसरा इसमें जो बात बता तीसरी बात जो बताइए विशेषज्ञ घोगा तो वर्गात भोग प्रयोजन है जिसका अपवर्ग प्रयोजन है जिसका उसको दृश्य कहते हैं भोग जिसका प्रयोजन है और अपवर्ग जिसका प्रयोजन अर्थात इस दुनिया में इस यहां इस दुनिया में विचारधारा है जो एक ऐसा विचारधारा है आध्यात्मिक में कि भाई ये संसार तो दुख देने वाला है संसार तो जो है बंधन में लाता है संसार तो इस तरीके का है और ये करके आध्यात्मिक व्यक्ति जो, जो है उसकी उपेक्षा करने का कोशिश करता है उसको उपेक्षा करता है परंतु यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि भोग के लिए दृश्य है भोग प्रयोजन है दृश्य का और अपवर्ग भी प्रयोजन है दृश्य का केवल मात्र केवल ये नहीं की इसे दुख ही मिलता है संसार ये बना ही है कि इसलिए कि इसी क्योंकि जब तक हमें शरीर नहीं मिलेगा तब तक हम जो है कैसे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं कैसे हम अपवर्ग को प्राप्त कर सकते हैं तो ये जो दृश्य उसका नाम है जो भोग प्रयोजन जिसका है और अपवर्ग प्रयोजन जिसका है भोग के लिए और अपवर्ग के लिए भोग प्रयोजन वाला अपवर्ग प्रयोजन वाला भी उसका नाम दृश्य है तो इसलिए ये नहीं हमें समझना चाहिए कि संसार के जो चीज है वह केवल मात्र केवल दुखदायी ही है हाँ केवल मात्र केवल अपी अपने अपवर्ग बने मोक्ष मोक्ष का मानना है कि ये संसार केवल भोग के लिए नहीं है अपवर्ग के लिए संसार केवल दुखदायी नहीं है व्यक्ति को जब जीवन में दुख होता है उस दुख से जब परेशान होता है तो फिर उससे उसे वैराग्य होता है और फिर जब वैराग्य होता है तो फिर वह जो है आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है और आध्यात्मिक रास्ते पर चल करके फिर जो उस तरीके से संसार व्यवहार करता है फिर आगे मोक्ष को प्राप्त करता है ऐसा भी होता है ना जी यदि भोग ही न हो तो अपवर्ग कैसे महसूस करने के भाई ये अपवर्ग है आपको यदि नमक ही यदि आप यदि नमक ही यदि न खाएं तो चीनी का क्या स्वाद है कैसे चीनी का आनंद कैसे समझ जाएगा तो इसीलिए भोग भी जरूरी है और भोग के साथ साथ अपवर्ग है हाँ इसमें यह है कि भूत जो दिया है भूतेंद्रियात्मकम जो दिया है उस भूत इन्द्रियात्मकम में जो दृष्टि पर दृष्टि हो सकता है यदि व्यक्ति का जब दृष्टि भूत होता है व्यक्ति का झुकाव जब भूत की तरफ होता है तो वह भोग की तरफ जा सकता है भोग की तरफ जा सकता है कि जाता ही है जिसका केवल दृष्टि भोगना है जिसका केवल दृष्टि पर संसार है इतना ही है तो वह संसार के पदाव से भोगता है ना जी संसार के चीजों से भोग भोग विलास करता है तो जिस व्यक्ति की दृष्टि जिस जिस व्यक्ति की भावना जिस व्यक्ति का झुकाव भूत के तरफ होता है पृथ्वी जर्गी वायु आकाश के तरफ होता है ऐसे व्यक्ति भोग में पढ़ करके फिर दुखी होता है ऐसे व्यक्ति के लिए यह फिर जो है दृश्य दुखदायी हो जाता है। परंतु जिसका दृष्टि इंद्रियात्मक होता है इंद्रिय होता है मने जिसका झुकाव इंद्रियों की तरफ होता है वह यह समझने लग जाता है व्यक्ति कि भाई ये जो जैसे हम इंद्रियों के माध्यम से भूत का भोग भोग रहे हैं हम इस इंद्रियों के माध्यम से ही हम इस संसार में पढ़ लिख करके हम कोई न कोई आविष्कार करते हैं और इस तरीके की बात करने लग जाते हैं आगे जो बढ़ते हैं संसार के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो फिर वहां व्यक्ति भूतात्मक न होकर जब इंद्रियात्मक होने लग जाता है इंद्रिय मतलब इंद्रिय के प्रति उसका झुकाव जब होता है तो वह फिर व्यक्ति स्पिरिचुअल आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ सकता है उसका झुकाव आध्यात्मिक हो जाएगा वो ये समझने का कोशिश करेगा ये इसका और क्या क्या इंद्रियों से कार्य लिया जा सकता है इंद्रियों के अंदर और क्या-क्या सामर्थ्य जिसका आप उजागर कर सकते हैं तो जब उसका झुकाव इंद्रियों की तरफ झुक जाता है कि मैं इंद्रियों क्या है संसार से तभी जैसे धीरे धीरे जब इंद्रियों की तरफ झुका तो धीरे धीरे धीरे फिर जो है वह आगे बढ़ता है वह आध्यात्मिक की ओर बढ़ता है वो बढ़ सकता है सकता है तो इसलिए भूत इंद्रियात्मक का भोगात्मक तो भूत के साथ भोग को संबंध कर सकते हैं और इंद्रियात्मक के साथ अपने विचार मैं दे रहा हूं भूतात्मक जब व्यक्ति भूत के तरफ झुका होगा तो वह भोग भोगेगा तब वो समझेगा कि बस खाओ पिओ मौ जुड़ाओ इसके सिवा कुछ नहीं है तो फिर हुआ उसको दुख होना ही होना पर भी वह इंद्रियों पर मन कॉन्सेंट्रेट करता है इंद्रियों को समझने का कोशिश करता है वो मन इत्यादि को समझने का कोशिश करता है जब यह मन इत्यादि को समझने का कोशिश करता है तो फिर उसका झुका हुआ फिर आत्मा की तरफ आ जाता है फिर परमात्मा की तरफ आ जाता है तो इसीलिए जब हमारा झुकाव हमारी दृष्टि इंद्रियों की तरफ होगी इंद्रियों को समझने का कोशिश करेंगे तो हम स्पिरिचुअल बनते जाएंगे इसलिए दृश्य किसको कहते हैं तो होता है कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोगा वर्गार्थम दृश्य कि प्रकाश क्रिया स्थिति स्वभाव वाला अर्थ प्रकाश क्रिया स्थिति स्वभाव वाला जो सत्व रज तमस है उस सप्तः तमस से युक्त जो पदार्थ है ये संसार वो दृश्य है और भूत स्वरूप वाला इंद्रिय स्वरूप वाला जो है वो दृश्य है और भोग और अपवर्ग प्रयोजन जिसका है वो दृश्य है भोग अपवर्ग प्रयोजन वाला जो है वो दृश्य है समझ में आया जी हाँ जी इसी को यहाँ पर कहा है मैं पढ़ाई किया कि प्रकाश शीलम सत्वम क्रियाशीलम रज स्थित शीलम तमह इसी शीलम प्रकाश स्वभाव वाले जो है सत्व है क्रियाशील वाले जो सत्य रज है और स्थितिशील वाले जो है तमह है और वो जो पदार्थ है प्रकाश स्वभाव वाले सत्व क्रिया स्वभाव वाले रज स्वभाव वाले जो तमह वह तीनों अलग अलग हैं, एक नहीं है एक बात दूसरी बात की सत्व जो पार्टिकल्स हैं, द्रव्य है प्रकाश स्वभाव वाले जो सत्व है वो भी अनेक है रजह तो पार्टिकल्स जो है वो भी अनेक है और तमा पार्टिकल्स जो है वो भी अनेक है सब अनेक हैं। और फिर जो है क्या कहते हैं कि उससे फिर आगे फिर आगे श्रेष्ठी बनती है एक और विचारधारा है जो कि लोगों को भ्रांति में करता है ठीक होते हुए भी उसको ठीक से ना जानने के कारण जैसे ये कहते हैं उपनिषद में भी आया है और इससे फिर उस उपनिषद के वाक्य को पढ़ करके और इस तरीके से पढ़ करके वो ऐसे बह निकलता है फ्लो में चला जाता है उस तरीके से हो जाता है कि उस सिद्धांत को भूल जाता है अपने सिद्धांत को भूल जाता है जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो ईश्वर का प्रकाश है ईश्वर का चंद्रमा में जो प्रकाश हुआ ईश्वर का प्रकाश है इस संसार में जो कुछ भी क्रिया है ईश्वर की क्रियाएं हैं है? ऐसा व्यक्ति समझते समझते क्या होता है भावात्मक से सूर्य का प्रकाश हुआ सूर्य का खुद का प्रकाश नहीं है ईश्वर का प्रकाश है चंद्रमा का जो प्रकाश ऐसे करते करते भावात्मक से ऐसा हुआ समझ बैठता है धीरे धीरे कि जब सूर्य का खुद का प्रकाश नहीं है इस संसार का खुद की कोई भी क्रियाएं नहीं है तो परमात्मा नहीं सूर्य भी परमात्मा है सूर्य का जो प्रकाश है वह परमात्मा का है इसलिए सूर्य प्रकाश ही परमात्मा है इस तरीके की भ्रांतियां लोगों में बहुत गिर कर जाती है और वो फिर वह बस इसलिए सूर्य को भी भगवान चंद्रमा को भी, मान, मान भी इस समझना चाहिए इसको इस रूप में इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य का प्रकाश जो है वह परमात्मा का प्रकाश है तो सूर्य में जो प्रकाश दिखा है वह परमात्मा दिख रहा है इसको ये नहीं इस रूप में ही समझना चाहिए कि जो है कि दा? वह परमात्मा का प्रकाश है अब देखो एक उदाहरण के लिए आज सुबह में मैं विचार कर रहा था इसी पर तो जैसे हमें हमारे पास बच्चे हैं जन्म लेते हैं हमारे पुत्र हैं या हमारे विद्यार्थी हैं जो छोटे हैं अब जो बच्चे हैं, बच्चा का जो बुद्धि का जो स्तर है वह उसमें जो स्वाभाविक जो ज्ञान है वह है वह है परंतु वह उसका अपना उस तरीके का स्वाभाविक बुद्धि होने पर भी जब तक उसके माता पिता या उसके टीचर उसके जो आचार्य हैं उसके अंदर ज्ञान नहीं देगा वो पढ़ाएगा नहीं तब तक जो है उसके अंदर उसके बुद्धि का विकास नहीं हो सकता हो सकता है क्या ना। तो वहां पर यदि हम ये कहने लग जाए वेद श्रमी के अंदर जो ज्ञान है वह वो ज्ञान खुद का नहीं है ये तो गुरु का ज्ञान है वेद श्रमी के अंदर जो इतना बड़ा पल है ये खुद का नहीं है ये खुद नहीं है ये तो ए, क्या कहते हैं कि माता पिता का है तो ऐसे करते करते लोग क्या में क्या व्यवहार में लोग कहता है कि वेद श्रमी के अंदर जो है गुरु का ज्ञान है तो वेद श्रमी का कोई अलग ही अस्तित्व नहीं है ऐसा कहते हैं वहां पर धरती नहीं समझती वहां पर धरती नहीं समझता है हाँ। भाई वेद वेद श्रमी श्रमी को को माता पिता ने पाला को गुरु ने पढ़ाया तो इतना बड़ा ज्ञानी बना इतना बड़ा बना पाला पोसा तो इसीलिए हम इस रूप में कहते हैं कि भाई ये माता पिता का आशीर्वाद है माता पिता ही है ये समझ लो इसका माता पिता ही ने ये किया है तो ऐसे ही ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए अपने सिद्धांत को कभी नहीं भूलना चाहिए भाई सत्व रजस तमस में सत्व ने प्रकाश है सत्व जो प्रकाश है प्रकाश जो धर्म है वह सत्व गुण का है वो परमात्मा का नहीं है सत्व जो पार्टिकल्स है उसका प्रकाश धर्म है रजस जो पार्टिकल्स है उसका क्रिया धर्म है तमस जो पार्टिकल्स है उसका स्थिति धर्म है वो जो है हा परमात्मा यदि जड़ है ये सब परमात्मा यदि उसका संघात न करे परमात्मा यदि उसको क्रिएट न करे परमात्मा उसको बिना बनाए रूप में तो सूर्य क्या नहीं बन सकता इसीलिए हम इस रूप में कह है, चाहते हैं कि सूर्य के अंदर जो प्रकाश है वो परमात्मा का प्रकाश है चंद्रमा के अंदर जो प्रकाश है वो परमात्मा का प्रकाश है हमारे जीवन में जो कुछ भी हो परमात्मा का है तो ये सिद्धांत रूप में है इसको हमें भूलना नहीं चाहिए समझ गया जी हाँ तो ये अब समय भी हो गया है तो कोई प्रश्न हो तो पूछिए नहीं ये सीधा तो प्रश्न इसमें नहीं आगा इसमें एक रूप में थोड़ा सा पूछना चाहता था जब ये जब जब प्रयोग करते हैं कि आध्यात्मिक अधिभौतिक भौतिक अधी तो आपने भूत के लिए जो कहा आज वो ये तो यू नो पार्टिकल्स वगैरह भी हो गया उसमें मगर आधि भूत का जीते हुए व्यक्ति के लिए भी तो आ जाता है ना जी आ, क्योंकि ए, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये भी अधि भौतिक है या नहीं जी ने ने दुख बात करना दुख क्या हुआ नहीं दुख की बात नहीं मैं दुख की बात नहीं कर रहा अभी मैं तो जनरल तो में, तो में कर रहा हूं ना कि तीन तरह के दुख हो सकते हैं आध्यात्मिक अधि भौतिक अधिदैविक उसका अलग अर्थ वहाँ पर वो अलग अधि भौतिक इंटरक्शन में जिस तरह मतलब होता है आधि भौतिक का मतलब की भौतिक विषयक हाँ जी दैविक तो आदिदैविक देवता विषयक तो उसमें देव... आत्मा विषयक हाँ हुआ तो उसमें उसमें भौतिक में प्रयोग भौतिक शब्द का अर्थ क्या होगा उसमें की भौतिक, से भौतिक है भूत उसमें पृथ्वी टाइप का भूत की बात कर रहे हैं या उसमें एक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में भी भूत है उसमें अधिक मतलब एक तो को दुख दे रहा है तो वो भी अधि भौतिक दुख के लाएगा या नहीं थी हाँ हाँ ये तो आधी भौतिक ही तो है वैसी मेरी समझ तो वैसे ही है इसलिए मैं, मैं पक्का करना चाहता था कि यहाँ पर भूत शब्द वो भी ये, मुझे समझ है वैसी बात नहीं कर रहा की भूत जो है ये आकाश अग्नि वायु आदि भी भूत है मगर यहाँ पर तो जो एक दूसरे को जो दुख दे रहा है हाँ जी मैं किसी को जो दुख दे रहा हूँ यदि हमें कोई दुख दे रहा है वह तो भूत पृथ्वी जी बायु आकाश से बना हुआ शरीर है।, है, तो हाँ, है उसी के माध्यम उस से उसी के द्वारा दे रहा अच्छा समझ उसी के द्वारा दे रहा ही जात जो है भौतिक हो गया हाँ जी अब मैं समझा ठीक हाँ जी भूता जाता है थी भौतिक आजे हाँ जी या भूते ने कृतम भूत के द्वारा बना हुआ अधिकौतिक तो तो तो हो गया यही मेरी समझ ऐसी थी मैं ये आ, करना चाहता था की क्यूँकी अधिदैविक तो जिस तरह भूकंप है उस तरह की चीजें जो अधिदैविक मेरे मन में वो तो हो गया जो देवता रूप से हो गया हाँ जी पृथ्वी तो तो तो जो, तो जो पार्टिकल्स वो भूत रूप में आपको भाई जी कोई शंका प्रकाश उसी के तो मैं समझा दिया लास्ट में समझा दिया कि परमात्मा का प्रकाश क्या है परमात्मा का प्रकाश ज्ञान का प्रकाश परमात्मा का प्रकाश है सूर्य का प्रकाश परमात्मा का प्रकाश है सूर्य का प्रकाश परमात्मा अं? तो सत जो सत्व गुण का प्रकाश है वो सत्व जो पार्टिकल्स है उसका गुण है तो उसके कारण उसमें सत्व तो पार्टिकल्स की मात्रा अधिक है सूर्य में इसलिए वह अग्नि में सत्व पार्टिकल्स अधिक होता है इसलिए प्रकाश होता है तो ये और ये कहते परमात्मा का प्रकाश है ये इस रूप में कहा जाता है कि उसी ने उसको इस रूप इस रूप रूप में में बनाया है और प्रकाशित कर दिया एक था तो तो आचार्य जी की परमात्मा जिस तरह सब जगह है तो अभी भी प्रकाश दे रहा सूर्य में गति कर रहा है या वो जब जब बनती है उस समय गति देता है पूरी क्या बोला फिर कि जिस तरह आपने कहा न की जो सूर्य का प्रकाश है वो परमात्मा का प्रकाश नहीं है वो तो मैं समझ गया जी तो अगर परमात्मा सूर्य में भी है हाँ वो तो है तो उसमें अभी वो गति भी दे रहा है या नहीं दे रहा जी वो गति का मतलब नहीं वो जो है गति जो है वो रजोगुण का है रजोगुण की गति के कारण वो गतिशील हो रहा है तो परंतु और रजोगुण रजोगुण के कारण रजो का गर्व है ना गति देना तो जो गुण सूर्य का है वो परमात्मा ने जब सूर्य बनाया था तब दिया था या अभी भी दे रहा है साथ, साथ में ये प्रश्न मेरा क्या चीज में सूर्य में जिसका जो है सूर्य का जो प्रकाश है जो परमात्मा ने सूर्य को बनाया तो उस समय दिया था या अब दे रहा है उसको वो वो तो हर क्षण उसमें रहता है हर क्षण उसमें रहता है उसमें जो प्रकाश है सूर्य को परमात्मा ने इस रूप में बना दिया तो हर क्षण तो प्रकाश दे ही रहा है हाँ जी सूर्य दे रहा है ना उसमें परमात्मा उसको तो दे रहा है या पर... परमात्मा क्या देगा परमात्मा क्या देगा उसको वही मैं कहना चाहता था सूर्य दे रहा ना उसने एक बार बना दिया रखा के कारण सूर्य में जो है प्रकाश है वह सत्व गुण के कारण हो रहा है हाँ जी तो तो का धर्म है तो वो गुण जो परमात्मा ने सूर्य को दिया था वो कह परमात्मा, पर... तो। परमात्मा ने इतना किया है परमात्मा ने इतना किया है की वह जो अलग अलग पार्टिकल था नी सत्व संबंध वाले हाँ, हाँ जी प्रकाश दिया स्थिति वाले उसको संघात करके इस रूप में बना दिया इस रूप में प्रकट नहीं करते इस रूप में प्रकाश मिलता है इसलिए करते है परमात्मा का प्रकाश है इस रूप में कहना कोई हाँ जी तो वो उसने जो उसको बना किया ऐसे था, ही था ऐसे ही ऐसे ही जो क्रिया है जो भी क्रियाएं हैं वो रजस का है क्रियाएं जो है जो रजस वाला रजस पार्टिकल तो उसमें तो था ही परंतु उसको संघात रूप में करके और उसमें जो और अधिक जो ये हो रहा है इस रूप में जो क्रियाए हो रही है यदि मान लीजिए सूर्य के वो संघात रूप में परमात्मा नहीं करते तो इस सूरी के अंदर जो क्रियाएं हो रही नहीं होता ना नहीं होती हाँ जी इस रूप में था, था, तो तो अगर की आयु हम करें दो अरब वर्ष है या चार अरब जो भी हो उसकी तो उस समय गति दी थी पर, उस समय परमात्मा ने जो संघात किया था इसका उस समय किया था या अब भी कर रहा था उसने ऐसा किया हुआ है और उसको उसमें जो स्थिरता है वो तमा के कारण है तमा को उसके साथ परमात्मा ने किया उसमें है। तीए। परमात्मा तीए। तो को उसमें दिया हुआ है परमात्मा ने संश्लेष किया।, ती... ती किया है है है ठीक ठीक अच्छा परमात्मा ने संश्लेष किया है इसलिए हम कह हैं कि परमात्मा का ही गति है सूर्य के अंदर गति ऐसा कहते हैं समझ गया जी हाँ जी नहीं, उस रूल्स में जिसमें बनाया उसी में उसमें चल रहा है अभी मेरी भी समझ तो इसी तरह है परमात्मा जो है गति दे रहा है परमात्मा करा तो ठीक है हाँ जी नहीं मैं आप समझ गया उसमें मेरे बारे हाँ, में भी वैसे ही था की उसमें गति यहाँ बन जाते है यही से हाँ वो समझते हैं कि जब इसका जो है तो परमात्मा क्या काम करेगा परमात्मा ने क्या <laughs> परंतु ये नहीं नहीं? नहीं? नहीं? नहीं? तो तो समय हर समय चल रहा है और तो तो परमात्मा ने संघात रूप में तो परमात्मा ने ही किया है ना जी क्योंकि तो जड़ के अंदर तो जड़ के जड़ जो है जड़ में जो गति आ रहा है जड़ जो इस रूप में होगा परमात्मा ने किया है रजस के अंदर स्वयं गतिशील है क्रिया स्वभाव है ठीक ah, तो है मैंने नहीं रजस के अंदर जो गति वो स्वाविक गति है परमात्मा ने दी वो वो उसके स्वाभाविक गति है परमात्मा ने, ने सब तीनों को संघात कर दिया और संघात जब किया और इस रूप में फिर जो किया उस रूप में चलने लगा तो बताते परमात्मा ने गति दिया शुरू में तो मैं दिया उसको जब मैं, तो यही में। मैं तो यही समझाऊ नहीं मुझे मेरी समझ में भी वैसे की प्रारंभ में दी हुई है गति तो उसका अपना स्वभाव है अब तो, उसका एक बार दे दी तो है उसका स्वभाव चलिए तो। जी और कोई प्रश्न और कुछ पूछना है नहीं अभी तो मेरे मैं तो कुछ पूछना तो। मंद करें हाँ जी पूर्णमितम पूर्ण पूर्णमुगछ पूर्णस्थाय पूर्णमेवाशिष्य ओम तो अब तो अगले शुक्रवार रखें ना अभी तो हाँ जी आ, रखें। पर तो जी रखें रखे परंतु तो याद दिला दीजिएगा क्योंकि मैं उस दिन थक जाता हूँ ना नहीं कोई बात नहीं नहीं आचार्य मैं आपको बहुत अधिक भी थकना नहीं देना चाहता क्योंकि स्वास्थ्य आपको अपना पूरा ठीक रखना है सबसे तो तो तो आठ महीने की बात है वैसे हाँ जी तो आठ महीने तक ही ऐसा कष्ट होगा तो तो उस अगर तो तो जैसे आप चाहें तो नहीं तो हम खाली शनिवार रख सकते हैं आठ महीने के लिए क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है साथ में तो इस कारण आठ महीने तक के लिए जो शनिवार को ही दीजिए फिर ठीक है फिर कोई बात थी, नहीं हो शनिवार को ही रहने दीजिए सर फ्राइडे को अच्छे से सोझाया करेंगे तो फिर थीक थीक जो है ये होगा तो ठीक है जी अच्छा चार जी तो फिर आप शनिवार को अगले रखेंगे जी जी ठीक ठीक है अच्छा मैं शनिवार को आमतौर पे खाली रखता हूँ नवंबर के आखिर में हो सकता है एक या दो बार शायद ना हो मगर मैं आम तौर पे हमेशा कुछ नहीं रखता खादी रखता हूँ कुछ दिन के लिए क्षमा करें कुछ दिन के लिए कोई बात नहीं आचार्य देखिए आप मैं तो अब रिटायर हुआ हुआ तो उसमें भी मैं मेरा ज्यादा बहुत काम नहीं मैं थोड़ा बहुत लिखता रहता हूँ वही काम करता रहता हूँ समाज का थोड़ा और बाकी लोग बहुत, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं काम इस तरह है आचार जी मैंने आज मेरी असल बात उनसे भी हुई थी विश्व जी से भी की मैं कुछ संध्या के ऊपर और आ, और यज के ऊपर लिख रहा हूँ तो आप कहें तो मैं आपको भी उसी भेज देता हूं जितना मैंने अभी पूरा किया हुआ है और ठीक है भेज दीजिए अंग्रेजी में है इसका मेरा विचार इस कारण है कि उसमें एक समय आपसे पूछूंगा लूंगा भी जब आपके पास समय हो किसी जब छुट्टी होगी ना आपकी क्रिसमस के टाइम के पास में क्यूँकी तब तो स्कूल ही लगेगा आपका उस समय मेरा विचार था पूछने की सिद्धांत के रूप में मेरा इसमें लिखा की संध्या हवन क्या है क्यों और उसका लाभ क्या है, है। तो और मैमांसा के रूप में लिख रहा हूँ ये नहीं लिख रहा कि जस्ट जो यू नो विधि के ऊपर नहीं लिख रहा इतना जितना मैं उस पर लिख रहा हूँ कि तो अंग्रेजी में लोगो को समझ आए क्या जब लोग कहते हैं कि क्यों पानी डालते हैं क्यों करते हैं क्या करते हैं उस थोड़ा थोड़ा उसमें जितनी मेरी समझ है उसके विचार के रूप इंग्लिश भाषा में लिख रहा हूँ ठीक है बहुत सुंदर बहुत बहुत तो मैं आपको भेज दूंगा आप देखिए आपको क्या ऐसा लगता है उसमें यज्ञ के ऊपर पे रखा है रखा है कि और मेरा विशेष उसमें खाली साधारण हवन सामान्य हवन और यू नो बृहत हवन और संध्या उन्हीं के ऊपर दो है अधिक उससे अधिक ज्यादा मैं लग भी नहीं रहा वैश्य वगैरह में नहीं लग रहा भी तो, तो मेरी विश्व जी से बात की थी मैं देखो आपको यहाँ पर लोगो पसंद हो तो कम से कम लोग को समझ तो आए तो की हवन पे बैठते हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग क्यों कर रहे हैं सही बात क्योंकि बहुत तो लोगों या के पास अब यही बन गया रिचुअल बन गया उसके बाद उसको ये कुछ समझ नहीं कि इसके गहराई इसमें क्या है कि मैं गहराई का ही मेरा विचार था थोड़ा समझ आ जाए लोगों की इंग्लिश में जो लोगों को ये तो देखिए जब तक जिज्ञासा ही ना हो सीखने की तो कोई सीखेगा कुछ नहीं ये तो मेरे मन में है साथ में मगर कई बार लोग को थोड़ा सा दे दो तो थोड़ी जिज्ञासा बढ़ जाती है मेरा विचार साथ में है सही बात होता ही चलिए अच्छा काम करे बहुत अच्छा काम करें नहीं नहीं आपका बहुत धन्यवाद आपका आशीर्वाद है ठीक तो। अच्छा। है साथ है अच्छा ठीक है जी ओ आपको भेज दूंगा उनको भी भेज रहा हूँ एक कापी तो मेरा विचार अच्छा। है अगले महीने नहीं दिसम्बर के आखिर तक यही मेरे को कहा था की मेरा विचार इसको पूरा कर दूंगा क्यूँकी वो आर्य उद्देश्य उद्देश्य माला के लिए भी वो उनके ट्रांसलेशन चाहते थे मैंने कहा मैं जनवरी के बाद करना शुरू कर सकता हूँ पहले मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ जो कर रहा हूँ उसको आ जाऊँ ठीक है ठीक है अच्छा तो कल तक मैं आपको भेज दूंगा और आश्चा ये जो है ना आगे चल कर करके आगे कोशिश यही करना है कि ऋषियों का जो ग्रंथ है ना हाँ जी इसका ठीक तरीके से सरल से सरल भाषा में अनुवाद किया जाए नहीं वही मेरा प्रयत्न रहा है जो मैंने पुस्तकें लिखी भी है उसी जैसे अभियोग पढ़ रहे हैं आप अभी तो मैं नहीं पर दो तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मस्तिष्क में प्रौढ़ता आती जाएगी वो तो है साथ में समझ और जैसे जैसे प्रौढ़ आएगी अनुभव जैसे आप इसके बाद सांख्य दशन भी पढ़ेंगे तो सांख्य पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे आगे और पीछे और अच्छा समझ आने लगेगा पढ़ेंगे यदि तो आप सांख दर्शन पढ़ने लग जाएंगे योग्यशन अच्छे से समझ में आएगा आप और आगे बैठे न्याय दर्शन पढ़ेंगे पीछे समझ मने मजबूत होता होता जाएगा वो तो तो इस तरीके से यदि ऋषियों के ग्रंथों पर ही कलम चलाया जाए तो आने वाले समय पर जो है समाज को अच्छा लाभ मिलेगा में में में था कि मेरा, तो मेरा क्या क्या भी क्या सोच रहता है डॉक्टर मेरा सोच क्या रहता है मेरा क्या सोच रहता है कि मैं अभी तक जैसे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ मैं भी पुस्तक यदि चाहूँ तो बहुत कुछ लिख सकता हूँ जैसे लोग लिखने लग जाते है न जी हाँ जी तो मैं लिख सकता हूँ परंतु मेरा ये है कि अपना क्या है कि हम अपनी पुस्तक ले करके समाज में ऋषियों से दूर भगा देते हैं ऋषियों नहीं ठीक कह हाँ रहे हैं आप वो भी है उसमें हाँ ऋषियों से हम दूर भगा देते हैं और ऋषियों से जब ही दूर भागा तो इस दिन क्या स्थिति होगी है एक दिन ऐसी हमारी पुस्तक पढ़ना भी लोग बंद कर देंगे नहीं वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये है कि जिसको थोड़ा देना होना उसके लिए आप शुरू कहीं से करना रहे उसको यही बात हो जाती है उसके लिए और कोई नहीं है। जैसे ऋषि दयानंद ने क्या किया ने जो किया है वो सब ऋषियों की बात कही है वो वेद की बात कही है और अब जैसे हमें क्या करना चाहिए जैसे आरमान आपने बोला व्यवहार हो गया एक तो महर्ष जितनी भी पुस्तक है वो समान बन हो जाना चाहिए सरल भाषा जिसको हम लोग भी समझ सके ऐसे इसमें जो है योग दर्शन हो गया न्याय दर्शन हो गया संघ दर्शन हो गया विमांसा दर्शन हो गया कि सरल से सरल भाषा में उस जो कहना चाह रहा है उससे विपरीत भी नहीं हो और मतलब उस मूल का खोल जाए और मूल को और अच्छी तरीके से अपनी भाषा में व्याख्या करके उसको समझा दे मूल को समझाने का कोशिश कर ये होना चाहिए तो इससे क्या होगा कि जब तक ऋषियों का ग्रंथ रहेगा तब तक हमारा भी नाम रहेगा कहता चलिए जी अच्छा अच्छा जी ठीक है नमस्ते अच्छा